उपनिषद की पैंतालीसवीं कक्षा तो उपनिषद का आठवें प्रपाठक का 10वां खंड और पहले प्रवाक में अब उपदेश दे रहे हैं 32 और 32 चौसठ साल हो गए उसके बाद में दे रहे तो स एशा स्वप्ने महीय मानस चरती एश आत्मा यी होवाच उन्होंने क्या कहा निश्चय से कि ये जो स्वप्न में महिमा को प्राप्त होता हुआ विचरण करता है ये आत्मा है प्रतीक्षाया में जो है वो तो खंडित हो गया जब हम स्वप्न कर लेते हैं सपने देखते हैं निद्रावस्था में सुषुप्ति के से भिन्न अवस्था में सपने देखते हैं उसमें जो इतना बढ़ चढ़ करके प्रशंसित पूजनीय होकर के विचरण करता है वो आत्मा है अभी शरीर को आभूषण पहना लो तो वो सपने वाले में तो आभूषण नहीं आएंगे जैसे यहां पर होने लगते थे तो उसकी जो समस्या लेकर के आया था इस आभूषण के पहनने से तो वो भी आभूषण वाला हो रहा है चित्र तो उन्होंने स्वप्न वाला बता दिया कि ये है आत्मा जो स्वप्न में विचरण करता है जो स्वप्न में आता है जाता है बोलता है और विभिन्न क्रियाएँ करता है वो आत्मतत्व है अब उसको तो माला के से नहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो परीक्षण क्या कर सकता तो इसको तो आत्मा मानना ही पड़ेगा और वो निरुत्तर भी हो गया इंद्र तो यह ऐसा स्वप्न मही मानस चरती ऐश आत्मा हो वाच और साथ में जोड़ दिया विशेषण लगा करके ए तथ अमृतम अभयम ए ब्रह्म इति यही अमृत है यही अभय और ये ब्रह्म है जो तो पीछे शरीर को कहा था अमृत अभय और ब्रह्म अभी प्रक्रिया ऐसी है कि हम इसको सत्य गहें असत्य कहें तो उपदेश दिया ये जो छाया में दिख रहा है प्रति में नेत्र में दर्पण में यही वो ब्रह्म है यही वो आत्मा है अब ये कथन सत्य है असत्य है तो बाद में स्वीकार कर ही लिया ना इंद्र को भी परामर्श हुआ और उसने चिंतन किया जान करके फिर मनन किया तो कहा कि नहीं ठीक बात कह रहे लेकिन ये जो कथन है पहले वाला ये सत्य है असत्य है प्रजापति ब्रह्मवेत्ता, आत्मजाता उनसे उपदेश लेने के लिए गए हैं उपनिषद में कथा की जा रही है और उनका एक उदाहरण हमारे सामने आ रहा है तो प्रथम दृष्टिया क्या कहेंगे हम गलत कहा ना गलत कहा है नहीं जान जी गलत कहा सीधा सीधा पहले ही उपदेश दे देते तो असत्य का प्रयोग कर रहे हैं ब्रह्मविद्या को सिखाने के लिए सब प्रयोजन ये जब किया जाता है परीक्षा के लिए सिखाने के लिए ये असत्य में नहीं आएगा ऐसा असत्य नहीं किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं गलत करने के लिए इसलिए नहीं कहा जा रहा है और बाद में आकर के विरोचन आक्षेप करे कि आपने तो ये कहा था हम ऐसे ही करते रहे इतने साल बोले ठीक है अब आए हो तो अब आपको बता देते हैं आगे का जी हमारे तो इतने साल निकल गए आप पहले ही बता देते थे अभी पहले बताते तो आपको वो समझ में नहीं आता क्योंकि तो परामर्श ही नहीं हुआ था आगे की बात ही समझ में नहीं आती कह भी देते तो भी समझ में नहीं आती अब पाचन ही नहीं है और खिला दो कुछ भी तो वो खिला दिया तो भी पचेगा तो है नहीं वो लगेगा तो है नहीं वो शरीर में तो जितना है उतना ही दे दिया चलो इसी को लग करके करो इसी से पुरुषार्थ करोगे और करते करते समझ में आएगा प्रश्न उठेगा चिंतन होगा तब फिर आओगे तब फिर आगे की बात करेंगे तो कहा कि यह अमृत है अभय है यह ब्रह्म है तो सह शांत हृदय प्रव राज उसी तरह शांत हो गया शांति मिलती है ना कई बार उपदेश से ग्रंथों को पढ़ने से किसी स्थान पर किसी भजन को सुनने से सुक्ति को सुनने से शांति मिलती है ना माड़ी लगता है कि हां ये अंतिम शांति एक शांति तो वो प्राप्त कर चुका था पहले इंद्र और उस शांति में दखल किसने दिया शांति में दखल शांत कौन हो गया था मन शांत हो गया था ना हृदय शांत हो गया था उसको संतुष्ट और दिक्कत किसने पैदा कर दी बुद्धि ने पैदा कर दी इसीलिए धर्म वहां से शुरू होता है जहां बुद्धि का काम बंद होता है <laughs> नहीं कहा जाता है आजकल बहुत इसको महिमामंडित महिमामंडित किया जाता है कि बुद्धि का काम तो विज्ञान में है बोले धर्म तो हमारा वो है जहां बुद्धि समाप्त होती है ना वहां से धर्म शुरू होता है बुद्धि जहां समाप्त होती है वहां भावना और हृदय शुरू होते हैं आप कितनी दौड़ लगा लो आपसे तो ऊपर ही रहेंगे हम विज्ञान कितना ही कर ले विज्ञान जब समाप्त तो होगा तब अध्यात्म शुरू होगा वो संदर्भ तो ये है उस तरह का कि जब विचार रुक जाएंगे वृत्तियां रुकेंगी तब वास्तविक अध्यात्म या समाधि शुरू होगी उस स्तर पे ठीक है ये बुद्धि की जितनी चेष्टा है वो जो शांत हो जाती है वो पर वैराग्य होता है अपर वैराग्य भी विवेक ख्याति भी चली जाती है बुद्धि से भी वैराग्य हो जाता है अब निर्वृत्ति निर्विचार हो जाता है वो ये ऊंची से वहां तो घटेगा ये लेकिन इसको घटाते कहां पर नहीं है सामान्य स्थिति में इसलिए धर्म के क्षेत्र में अकल का क्या काम है उठा के रख देते ऐसा ही इंद्र ने किया अर्थात बुद्धि को अलग नहीं किया इसलिए वो उसने गलत रास्ता पकड़ लिया इंद्र ने अरे उपनिषद बता रही है देखो अनुविद्य खोज करके जान करके फिर भी जान आती जानता है। तो समस्या किसने शांत तो हो गया था वो शुरू में और फिर अशांति पैदा कर दी थी भय पैदा कर दिया था उसको बुद्धि ने फिर आया फिर शांत कर दिया प्रजापति ने प्रजापति तो धार्मिक थे आध्यात्मिक व्यक्ति थे शांत करते थे और इंद्र तो आध्यात्मिक था नहीं उसको तो अभी आत्मा का ज्ञान मिला नहीं था इसलिए कोई शांत भी कर देता है तो फिर वो अपनी उसी आदत के वशीभूत होकर के बुद्धि का प्रयोग करके फिर भय युक्त तो हो जाता था अशांत हो जाता था तो, तो सह शांति हृदय प्रभ राजा शांति हृदय से तो चला गया वहां से तो खिसक लिया और कोई उत्तर ही कुछ प्रश्न नहीं बोले हां अब आब आभूषण वाला तर्क तो यहां घटेगा नहीं दर्पण में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन चिंतन उसका चल रहा था आदत संस्कार उसके गए नहीं इंद्र के तो क्या साप्य युव देवान एतद अभयम भयम ददर्शन और देवताओं को तो प्राप्त भी नहीं हुआ था पहुंचा भी नहीं था घर तक वो रास्ते में ही था वही उसको अशांति हो गई भय हो गया भय हुआ तो अशांति हो गई शांत था, था तो निर्भय था कोई शंका नहीं फिर शंका पैदा हो गई उसमें भयं ददर्शा तो कहते तद्यपि इदम शरीरम अंधम भवती अनंधा स भवती बोले ये बात तो ठीक है कि शरीर अंधा हो जाए तो वो सपनों वाला जो आत्मा है जो अभी पुरुष बताया आत्मा बताया वो अंधा नहीं होता है। पहले किसी की आंख हो और फिर आंखें नष्ट हो जाएं, अंधा हो जाए अब वो सपना देखेगा तो सपने में आंख वाला देख सकता है ना अपने को वो तो शरीर के अंधा होने से तो वो तो अंधा नहीं हो रहा था जबकि यहां दर्पण में क्या हो रहा था जल में क्या हो रहा था आभूषण से वो भी हो रहा था और ये अंधा होता है हाथ कटता है तो वहां भी हाथ कट रहा था तो बोले कि हाँ ये बात तो ठीक है कि यद्यपि ये अंधा हो जाता है तो भी सपनों वाला जो आत्मा है वो अंधा नहीं होता है तो तद यद्यपि इदम शरीरम अंधम भवती अनंध सवती यदि श्रामम श्रामम अश्रामो बहरा नहीं होता है बहरा हो जाता है तो भी वो बहरा नहीं होता है नहीं वह एशो अस्य दोषे ने दूष्यति इसके दोष से शरीर के दोष से वो दूषित नहीं होता है अब भले यहाँ हाथ कट गया हो लेकिन सपने में तो दोनों हाथ वाला अपने को देख सकता है जरूरी नहीं कि हाथ कटा वही हो दोनों हाथों का देख सकता है तो यानी शरीर के साथ में उसका संबंध नहीं है तो है तो शरीर से भिन्न और हमने यही सुन रखा है कि आत्मा शरीर से भिन्न है तो ये बात तो ठीक है ये तो कुछ जम रही है लेकिन और आगे कह रहे हैं न वधे ना वदेना अस्य हन्य इस शरीर के वध से वो मरता नहीं है शरीर का कोई घात हो तो उसका नहीं होता है न अस्य श्राम्य न इसके बधिर होने से वो बधिर नहीं होता है लेकिन होता क्या है घ्रंथि तु एवं एनम विच्छादयंती इव अप्रिय अप्रिय वेदता इव भवति लेकिन बोले सपने में भी मारा तो जाता है इसको इसके मरने से वो नहीं मरता इसके कटने से वो नहीं कटता लेकिन सपने में तो कट जाता है हाथ जो सपने वाला जो आत्मा है उसका हाथ कट जाता है नहीं दुर्घटना हो जाती है नहीं तो बोले घ्रंथि तू एव एनम और विच्छाद यंती उसके पीछे पीछे भागते भी हैं पीछा करते हैं लोग भगा देते हैं उसको वहां से तो ये सब होते हुए अप्रिय वेदता इव भवती लेकिन उस स्थिति में भी अप्रिय को जानने वाला तो होता है प्रिय भी देखता है लेकिन अप्रिय भी तो जानता रहता है जैसे शरीर अप्रियता को से युक्त तो होता है और ये आत्मा नहीं हो सकता ऐसे स्वप्न में भी जो है वो भी तो अप्रियता से युक्त तो होता रहता है वो भी आत्मा तो नहीं हो सकता संदेह हो रहा है उसको तो कहा था जो आत्मा को जान लेगा तो फिर उसको तो कोई कष्ट नहीं होता भय नहीं होता है तो कहा नाम अत्र भोग्यम पश्यामी इति मेरे को इसमें भोग्य ही नजर नहीं आ रहा है हम तो देखो अध्यात्म की बात चल रही है और भोग्य की बात कर रहे हैं वो भोग्य शब्द को ही हमने वहां लगा लिया है सारा योग रूढ़ी कर दिया या रूढ़ी कर दिया योग रूढ़ी कर दिया कि बस वो सांसारिक विषयों में ही भोग्य के लिए है आध्यात्मिक विषयों में भोग्य शब्द का प्रयोग होते ही तो लगेगा जैसे क्या बोल दिया है। और इसमें कोई मैं अपनी उपयोगिता लाभ हित नहीं देख रहा हूं भोग्यम पश्चिम तो फिर, वो आ गया, फिर, होता। पानी आ गया। फिर आ गया फिर स समित पानी पुनरे आया फिर आ गया समित लेकर के क्योंकि उसको देवताओं को मुक्ति खाना है खुद ही संतुष्ट नहीं है जाके देवताओं को बताएगा क्या तमह प्रजा प्रतिरुवाचार फिर वो की वही कथा है मगवान शांत हृदय प्रभुरा जी आप तो शांत हो चले गए थे अब क्या हो गया कि किमिच्छन पुनरागम इति कौन सा नया प्रश्न लेकर के आए हो तो बोले जी नया प्रश्न नहीं मैं तो उसी प्रश्न को वापस लेकर के आए हो आपने जो बताया था उसी के बारे में मेरे को तो प्रश्न उठ गया है मेरा प्रश्न तो पहले वाला ही है तो फिर वो की वो बात की सहो आचार तद्यपी इद भगवह भवति अनंद भवति यदि सामस्राम सामं सामस्रा नशो अोषेण दुश्य सामं अस्राम इसको म लगा लेना सामं अस्रा ठीक है ना वो की वही बात है फिर कहा न वधे न अस्य हन्यते न अस्य श्राम्ये श्रामो ग्रंथि तु एवं एनम विच्छादी अप्रिय वेदता इव भवती और फिर आप कुछ नई बात और कह रहे हैं अपनी रोदती इव और ये रोता हुआ भी है वहां पर रोता है ये तो सपने के अंदर जिसको आप आत्मा कह रहे हैं तो नाम अत्र भोग्यम पश्यामी या कोई मैं हितकारी चीज नहीं देखता हूं तो उसके उत्तर में प्रजापति कहते हैं एवमेव एव ऐश मघवन इति आपने ठीक कहा ऐसा ही है वास्तव में ठीक जगह पर पहुंच गए आप ये होवाच फिर कहा एतम तू एवते भूय अनुव्याख्या इस विषय को तुम्हारे को फिर और बताऊंगा मैं बाद में बताऊंगा वसा अपराणी द्वा त्रिशतम वर्षाणी और बत्तीस साल तक रहो तो चौसठ और बत्तीस छियानवे वर्ष सहा अपराणी द्वात शतम् वर्षाणी हुआ तस्मै हुआ चो वो बत्तीस साल और रहेगा अब इसकी विवेचना करने वाले तो दूसरे ढंग से भी विवेचना कर सकते हैं तो प्रजापति की ख्याति तो हो गई थी लेकिन समझ उसके भी नहीं आया था तो उसने कहा क्या करें अब बोले ठीक है बत्तीस बत्तीस ब्रह्मचर्य का पालन करो तपस्या करो तब तक मैं जान लूंगा <laughs> ऐसा कोई सोच स ये तो अध्यापक की दृष्टि से हुआ लेकिन ये छात्र की दृष्टि से इसको बत्तीस साल तक वहां पर रखा कि तपस्या करेंगे वो भाव नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कोई अगर सोचना चाहे तो इस तरह भी सोच सकता है कि मैं बत्तीस साल के लिए क्यों रखा तो कई बार चीज तैयार नहीं होती है ना कर्मचारी दुकान वाले होते हैं सामान नहीं बना हुआ है बोली थोड़ा आधा घंटा बैठो चश्मा ठीक करना है या कोई छोटा मोटा करना है ना देर हो गई हुआ ही नहीं तो बोले बैठो बस अभी होता है, अभी होता है, उसको बैठाते है थोड़ा दो घंटे बाद में आना वो दो घंटे के अभी तक तैयार नहीं हुआ तो सोचे उस काल में समय मिल जाएगा तो क्या जी साल तक लेकिन प्रजापति ने घोषणा शुरू में ही कर दी थी वो तो वचनबद्ध था और वो तो विधि पूर्वक एक कदम से कदम जैसे सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ता है ऐसे उसको जहाँ ले जाना है वहां ले जा रहा है नहीं तो परीक्षा कर रहा है वो हर किसी को नहीं दे रहे हल्का फुल्का होगा तो निकल जाएगा बला टलेगी बड़ी कठोर परीक्षा रखती तो बत्तीस साल तक और रहो वो तो बत्तीस साल तक और रह लिया बड़ा धैर्य वाला था इंद्र तो इंद्र को ये चिंता नहीं हो रही कि भाई मेरा वो सिंहासन डोल जाएगा अब पौराणिकों में इंद्र का सिंहासन बहुत जल्दी डोला देते हैं वो कि युधिष्ठर ने और इन्होंने यज्ञ शुरू किए राजू तो बोले इंद्र का सिंहासन डोल गया उसको घबराहट हो गई कि भाई कोई ये इसने अगर वो तो शतक्रतु कहलाता है सौ यज्ञ किए उसने बड़ा यज्ञ किए और अगर दूसरे ने किसी ने कर लिए तो वो अधिक योग्य हो जाएगा तो उसकी जगह इंद्र की जगह वो आ जाएगा तो सिंहासन डोलने लग जाता है उसका फिर इंद्र क्या करता है आकर के उसके यज्ञ में विघ्न करता है यज्ञ कर रहे थे ना जो पौराणिकों का इंद्र है उसका धैर्य नहीं है कि भाई ये योग्य है कर रहे हैं तो चलो अच्छा है मैं आया वैसे ये भी आ जाएंगे मैं उतर जाऊंगा पद से और वो क्या करता है उनके यज्ञ में बाधा डालता है यज्ञ में विघ्न पैदा करता है ऐसी ऐसी कई कथाएं है चलती हैं अब लोग बाक सोचते हैं कि इंद्र है और ऐसा ऐसा कर रहा है वो इन देवताओं में इतना द्वेष बोले तो आजकल के मनुष्य में भी होता है कि नीचे का कर्मचारी कुछ या नीचे का कोई भी जो भी है अपने किसी भी क्रम में राजनीति में कहीं भी बोले वो कुछ करने लगे तो ऊपर वाले को गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो फिर कुछ ऐसा उपाय करता है कि नीचे वाला नीचे ही रहे उठ नहीं पाए जो दबी भी जाती है वो वहीं की वहीं रहे वो ऊपर वाले सोचते हैं कि हम भी ऊपर बने रहे और डोल जाता है इसलिए वो उनको बढ़ने नहीं देते एक सामान्य प्रवृत्ति है द्वेश से युक्त है और अपने अहंकार से युक्त है लोभ से युक्त है लेकिन नहीं इंद्र तो, तो कमाल का है उसको कोई चिंता ही नहीं है कि वहां कोई तख्ता पलट हो जाए तो हो जाए वे तो अपने आत्मा को जानने के लिए बत्तीस से बत्तीस बत्तीस बत्तीस लिए चले जा रहे हैं या तो उसको पक्का है कि कुछ नहीं होने वाला है और नहीं तो हो भी जाए तो बोले ये मिल गया तो सारे लोग मिल जाएंगे ये तो उस चीज को पाने के लिए है उसके सारे लोग मिल जाएंगे सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो फिर उस पद से क्या है देवलोक से क्या है देवलोक तो एक ही लोग है तो सारे लोग मिल जाएंगे इतनी आशा से आया हुआ है और इसलिए बत्तीस बत्तीस तीन बार लगा चुका बत्तीस साल और हो गए तीन बार हो गए छियानवे साल हो गए उनकी अपनी आयु जितनी भी होगी वो कुछ लिखा नहीं है जो भी है पूरी जवानी लगा दी इसी के अंदर अब जितने मानो चार सौ साल की आयु माने अब वो भी इंद्र देवताओं के राजा बने हैं तो पढ़े होंगे सब किया होगा योग्य बने होंगे तो उसमें भी तो मड़तालीस 50 जितने भी साल हुए होंगे तो उतने तो मान के ही चलो तो अब तीसरा उपदेश फिर प्रारंभ होता है कि क्या है आत्मा बहलाने का प्रयास कर रहे हैं तद यत्र एत सुप्ता सपनों वाला तो हुआ नहीं तो सपने से भी गहरी चीज क्या है सोए के समय जो जो ये सुप, जो सो जाता है सुप्त तो हुआ हुआ है और समस्त हो जाता है सोते हुए समस्त हो जाता है पीछे आया था सब और से एकत्रित हो जाता है समप्रसन्न हा बहुत प्रसन्न होता है वो नींद में कोई दुखी होता है क्या नहीं होता है लेकिन सोते हुए वे व्यक्ति का चेहरा देखो तो दुखी तो होते हैं सोते हुए व्यक्ति को देखो तो वो प्रसन्न भी होते हैं शांत भी होते हैं दुखी भी होते हैं सब तरह के देखते हैं ना वो सपने की अवस्था में होते हैं अगर गाढ़ निद्रा आ रही है तो उस समय दुख वाली बात नहीं रहती है सम प्रसन्न हप्नम न बिजान आती जो कि स्वप्न को नहीं देख रहा है उस समय बोले तो ऐश आत्मा इति ये है आत्मा इतिहाचा एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मी थी ये अमृत है अभय है और यही ब्रह्म है तो सह शांत हृदय प्रभु राजा फिर शांत हृदय हो गया अब कुछ उत्तर ही नहीं मिल रहा है क्योंकि जो पीछे आपत्ति की थी स्वप्न वाले आत्मा की वो आत्मा इस पर लगा ही नहीं सकता वो अब क्या करें अनिरुत्तर फिर शांत होकर के चल पड़ा शांति की देखो कितनी महत्ता है शांत रहने की कितनी महत्ता है सह शांत हृदय प्रभ राज राजा तो सह अप्राप्य व देवान एत भयं ददर्श लेकिन देवताओं को प्राप्त होने से पहले रास्ते में ही गड़बड़ शुरू हो गई बुद्धि ने फिर अपनी टांग अड़ा दी फिर दखल कर दिया भय पैदा हो गया नाम खलु अयम एवं संप्रति आत्मान जानाती न अह खलू अयम एवं बोले ये जो अवस्था है इस समय में खलु अयम ये जो आत्मा है संप्रति इस समय में आत्मानम जानाति अपने आप को जानता है बोले ठीक है संप्रसन्न है शांत है और समस्त है जो भी है लेकिन वो उस समय अपने को जानता ही नहीं है उसका अपना होश ही नहीं है तो आत्मा तो चेतन है उसको तो जानना चाहिए अगर यही वो आत्मा है तो इसको अपने को तो जानना चाहिए तो सोते समय अपने को जानता ही नहीं है ये तो आत्मा नहीं हो सकता भय पैदा हो गया फिर शंका पैदा हो गई तो नह खलु अयम एवं सम्प्रति आत्मानम जानाती क्या अयम अहम अस्मिति ये मैं हूं ये जो अनुभूति है ये मैं हूं जैसे दिन में तो होती है लेकिन स्वप्नों में तो नहीं होती कि ये मैं हूं विस्मृत रहता है वो तो अपने को भूला हुआ रहता है जान ना कहा हुआ वो आत्मा को जानना कहां हुआ तो न इमानी भूतानी और ना वो इन भूतों को जानता है ना ये पृथ्वी आदि भूत हैं और अन्य प्राणी हैं उनको भी नहीं जानता है ना तो खुद को जानता है ना दूसरों को जानता है वो तो विनाशम एव अपितो भवती वो तो ऐसे है जैसे कि नष्ट हो गया है कुछ रहा ही नहीं ये तो नष्ट हुआ हुआ होता है तो आत्मा तो नष्ट होता नहीं है तो ना मत भोग्यम पश्यामी इसमें भी मैं कोई कल्याण नहीं देखा ये कोई लाभदायक चीज नहीं है तो समित पाणी पुनः फिर आ गया और पीछा तो छोड़ना नहीं है इसको तो बाकी कथा वैसी है तमह प्रजापति रुवाच मगवन यृदय प्रभराजी कि मिच्छन पुनर् आगमाए थी तो शांत हृदय से चले गए थे फिर कैसे आ गए इस वाक्य में भी व्यंग्य है आप तो शांत हृदय से चले गए थे फिर कैसे आ गए दुकानदार के पास दुकानदार ग्राहक सामान लेके चला जाए और फिर थोड़ी देर में वापस आ जाए तो दुकानदार का चेहरा देखो दोबारा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी क्या आ गया चीज खराब हो गई क्या आ गया फिर बदलेगा करेगा तो दोबारा अगर आ, आ जाओ ना उसी समय बड़ी सी चीज लेके जाते समय खुश थे दोनों दोबारा वहां पहुंचो तो देखो इस ग्राहक का ग्राहक भी जाता है उसको भी आशंका रहती है और वो दुकानदार को भी लगता है कि ये क्या कुछ आफत लेके आया कोई समस्या लेके आया होगा जरूर अभी कैसे आ गया एकदम से तो ऐसे में दुकानदार क्या बोलेगा अभी तो आप सारा लेख करके देख करके गए थे अभी क्या हो गया कैसे आना हो गया अब तो शांत चले गए थे अब कैसे आ गए फिर से कहा तो कि न खलू भगवा एवं संप्रति आत्मानम जानाती ये तो उस समय आत्मा को जानता ही नहीं है अहम अस्मी ही तो न एव इमानी भूतानी और न औरों को जानता है वो तो केवल नाश जैसा रहता है विनाश में अभी तो भवती नाम अत्र भोग्यम पश्या इससे संतुष्ट नहीं है। मेरे को तो अटीक अब इसके बाद भी फिर प्रजापति ये कहता है एवम एव एश है प्रजापति स्वीकार तत्काल लेता है हाँ नहीं ठीक कह रहे हो आप सत्य आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो एतम तू एवते भूयो अनुव्याख्यामी मेरे पुत्र को, को फिर बताऊंगा अब कितने साल कहेगा तीन बार 32 हो गया तो चौथी बार क्या होना है बत्तीस ही होता है ना गणित के प्रश्न आते हैं ना बैंकों के अंदर और परीक्षा के अंदर तर्क बुद्धि के लिए बोले पहले में चार है दूसरे में आठ है तीसरे में बारह है तो चौथे में यहां क्या आना चाहिए सोलह आना चाहिए यहां दो है यहां दो है यहां दो है तो अब चौथे में क्या आना चाहिए दो ही आना चाहिए ऐसा होता है ना इधर सोलह है इधर छब्बीस है इधर छत्तीस है तो आगे क्या आना चाहिए छियालीस आना चाहिए बड़ी तीव्र बुद्धि है ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं आजकल युक्ति तर्क और उसको देखने के लिए परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं तो तीन बार बत्तीस बत्तीस बत्तीस हो गया तो चौथी बार छी बार फिर बत्तीस आना चाहिए वैसे तो इंद्र के मन में क्या होगा भाई तीन बार देख लिया ये हर बार बत्तीस बत्तीस साल तो अभी फिर ये तो कुछ और बताएंगे तो बत्तीस साल ही कहने वाले लेकिन वो बत्तीस नहीं कहते तो नो एवा अन्यत हाँ एतम तू एवते भूयो अनुव्याख्यामी नो एवा अन्यत एवा अन्यत्र अन्यत्रस्मात वस अपराणी पंच वर्षाणी थी इसके अतिरिक्त पांच वर्ष और पांच वर्ष और रह जाओ तो छियानवे और पांच एक सौ एक ये एक सौ एक संख्या आ गई बहुत अच्छी एक सौ एक रुपया देते हैं पीछे भी एक संख्या आई थी आपने देखा था वो विषम संख्याएं जो थी तीन तीन के बाद में पांच जैसे आचमन हम तीन करते हैं जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना वो सारी विषम संख्याओं में हैं। आचमन जैसे तीन करते हैं या तीन बार बोलते हैं फिर पांच है पांच को भी अच्छा मानते हैं पांच बार गृताहुतियां देते हैं और भी पांच पांच करते हैं फिर उसके बाद में सात सात को भी अच्छा मानते हैं ना क्योंकि सात बार है और सात के बाद में नौ और फिर ग्यारह फिर ग्यारह और ग्यारह के बाद में फिर बीस तो खैर अलग हो गया फिर एक सौ एक है आके ठीक है इक्यावन भी आप ले लो उसमें लेकिन ये विषम संख्याओं के अंदर वहां पर दिया हुआ था एक हजार एक सौ एक ऐसे तो पांच और का तो छियानवे और पांच एक सौ एक पर पहुंचा दिया सह अपराणी पंच वर्षाणी उवासा और रह गया और नहीं तो कितना होता छियानवे और 32 और होते तो एक सौ अट्ठाईस होता एक एक शतम संपेदु वो 101 हो गए कुल मिला के ए तद यद आहु इसीलिए लोग बाग ऐसा बोलते हैं एक शतम हवाई वर्षाणी मघवन प्रजापतो ब्रह्मचर्य उवासा कि इंद्र ने प्रजापति के पास में 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया प्रतीक्षा की अध्ययन किया सीखा तस्मय हो व्यव उसको अब ये बोलते 101 एक सौ वर्ष तक किया और क्या कहा भगवान मरतेम वा इरम शरीरम भगवान ये शरीर तो मरते हैं मरने वाला है नशा नश्वान है आत्म मृत्यु ना मृत्यु से प्राप्त है मृत्यु मृत्यु तो इसमें उपलब्धि है प्राप्त ही है इसको मृत्यु के मुख में ही है ये तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठान और ये जो शरीर है ये अमृत अशरीर आत्मा का अधिष्ठान है जो अमृत है जो शरीर रहित है शरीर से भिन्न है उस आत्मा का ये अधिष्ठान है आत् वही सशरीर है प्रिया प्रिया और ये जब सशरीर होता है आत्मा तो प्रिय और अप्रिय से युक्त रहता है शरीर से जब भी युक्त रहेगा प्रिय और अप्रिय से युक्त रहेगा ही आत्मा पूरी तरह कभी नहीं हट सकता तो आत्तो वही सशरीर है प्रिया प्रिय आप्य हम इसी बात को और कह रहे हैं न वही सशरीर से सतह प्रिया प्रिय यो निश्चित रूप से न वही सशरीर से सतह सशरीर के होते हुए इस आत्मा के प्रियता और अप्रियता की अपहति नाश नाशति नाश, नाश है ही नहीं हो ही नहीं सकता है। प्रियता अप्रियता तो शरीर के रहते हुए हो ही जा होती ही है लेकिन आजकल की योग साधनाओं में शरीर में रहते हुए भी प्रियता अप्रियता से पूरी तरह से ऊपर उठ जाते हैं आजकल लोग जो करते हैं साधनाएं बताते हैं प्रियता अप्रियता से पूरे हट जाते हैं ऐसा वो कहते हैं एक स्तर तक ठीक है जो अविद्यायुक्त प्रियता प्रियता है अतिरंजित है उससे तो उड़ जाते हैं वो कितनी सीमा तक प्रियता प्रियता से हटते हैं वो एक वहीं तक ही देखा जाना चाहिए वैदिक दृष्टि नहीं है अब उनको समझ में नहीं आता है लेकिन बात बड़ी अच्छी लगती है कि देखो तो प्रियता प्रियता से पूरे हट गए इतनी महारत हासिल कर लिया इन्होंने और शास्त्रों के वचन भी मिल जाते हैं कि जो विपरीत स्थितियों में और उन्नतियों में अवनति में सुख दुख में भी सम रहते हैं वो समत्व की बहुत ऊंची बहुत बात हो गई लेकिन वो समत्व कहां कितना उस सीमा को ना देख करके उसको बिल्कुल व्यापक कर देते हैं हर जगह पे लगा देते हैं समत्व समत्व समत्व सब जगह समत्व जबकि उनके जीवन में भी व्यवहार में भी सैकड़ों चीजें ऐसी दिखा सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो यहां समत्व नहीं है हर चीज में हर जगह सब चीज में समत्व नहीं ला सकता कोई भी नहीं ला सकता होता ही नहीं है असंभव है ना हुआ ना होगा लेकिन वो समत्व को इतना व्यापक कर देते हैं, लेकिन ये आजकल इतना दिमाग पे चढ़ा हुआ है लोगों के और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा समत्व देखते हैं कि हाँ समत्व होने पे अच्छा लगता है अच्छा होता भी है यहां ये तत्वता बात कर रहे हैं कि शरीर के रहते प्रियता अप्रियता से रहित हो ही नहीं सकता न व ई सशरी से अपहति अस्थि अब इसका विपरीत वाक्य बोल रहे हैं नहीं इसको दूसरे तरह से इसी बात को अशरीरम वावस अंतम ना प्रिय प्रिय स्पृश्यता शरीर रहित होने पर ही प्रिय अप्रिय नहीं छूते एकमात्र वही स्थिति है जब शरीर नहीं होगा तभी प्रियता अप्रियता नहीं रहेगी ये पूरी पूरी प्रियता अप्रियता हटने की बात है नहीं तो रहेगी और जो आजकल के लोग समत्व और प्रियता अप्रियता से रहित तो और ये जो स्थितियां करते हैं तो कहते हैं हम तो जीते जीते ही कर लिया अब जीते जीते ही कर लिया तो आगे तो कोई चरण है ही नहीं उनके लिए यहीं पर ही प्राप्त कर लिया इसलिए वो कहने लगते हैं कि मुक्ति की भी क्या आवश्यकता है तो मुक्ति में आप जाके करोगे क्या ये सुख दुख से छूट जाओगे यही तो है ना हम यहीं रहते रहते दुख से छूट गए हम आपसे भी बड़े हैं तो प्राचीन ग्रंथ कहते होंगे कि मुक्ति में सब दुख छूट जाते हैं हमारे पास तो वो विधि आ गई है कि हम शरीर में रहते हुए ही सब दुखों से रहित हो जाते हैं और जब यही हमने प्राप्त कर लिया शरीर के रहते हुए जहाँ सारे चेले चपाटी भी हैं और ये सब भी हैं अखबारों में नाम भी आता है ये अतिरिक्त जो है वो वहां तो मिलेगा नहीं है मुक्ति में और दुख से ही तो छूटना है दुख से तो हम यहीं पर ही छूट गए वो चीज़ तो मिली गई और ये अतिरिक्त चीज और है यहाँ पर तो मुक्ति में जाने की क्या आवश्यकता है हम तो देखो आप सबकी सेवा के लिए आप लोगों को भगवान की प्राप्ति कराने के लिए यही जन्म लेते रहेंगे यही करते रहेंगे ये इसका परिणाम होता है उस सिद्धांत का ऐसा मान करके वो ये, ये कहने लगते हैं मुक्ति का ही निषेध करने लग जाते हैं और जो मुक्ति की बात करता है उसको कहते हैं कि ये क्या इसी जन्म में मुक्त नहीं हुए वहां क्या हो गए मुक्ति का उपास करते हैं जो मुक्ति को नहीं मानते वो लोग जो आक्षेप करते हैं उनको भी कर लेते हैं हाँ ठीक है, है मुक्ति की कोई जरूरत नहीं यही मुक्त हो गए उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए कि हाँ ठीक है चलो मुक्ति को नहीं मानते तो मत मानो ये तो यहीं पर ही हो जाओगे तत्वतः जो ये यह यहां बात कही जा रही है ये चांदों की उपनिषद का बिल्कुल अंतिम भाग चल रहा है इस कथा का भी अंतिम भाग चल रहा है ये प्रजापति का निर्णय है और ये हम सबका भी अनुभव कोई नहीं है ऐसा कोई नहीं है ऐसा ना हो सकता है कुछ ना कुछ प्रियता अप्रियता तो शरीर के रहते हुए होगी ही हाँ अधिक नहीं होगी जैसे सामान्य व्यक्ति हाय तोबा करता है दुकाने पर लुट जाने पे वैसे नहीं करेगा वो लेकिन बीमार होगा भूख लगेगी प्यास लगेगी कोई उस पर आक्रमण करेगा कोई उसकी हानि करेगा उस पर विपरीत केस कर देगा बाधाएं खड़ी करेगा उसकी उपासना नहीं होने देगा उसके अच्छे कार्यों को नहीं होने देगा तो, तो होना ही है अप्रियता तो रहेगी उससे वो हटेगा ही तो स्वभाव है शरीर के रहते ये सब चीजें शरीर के कारण से जो प्रियता अप्रियता है वो तो कम से कम रहेगी मानसिक प्रियता अप्रियता वो भले ही हटा ले काल्पनिक प्रियता अप्रियता भले ही हटा ले शरीर की बाध्यता तो वो तो सबके साथ में है। इसीलिए हमारे यहाँ पर मुक्ति का मतलब शरीर से मुक्ति प्रकृति से मुक्ति उसके बिना मुक्ति ही नहीं है तो न वही शरीर से सतह अपहति अस्थि अशरीरम वा वसंतम न प्रिय प्रियत आगे कहा अशरीरों वायु उदाहरण दे रहे हैं वायु कैसा है शरीर रहित है वायु का कोई शरीर होता है क्या बस वायु अब ब्रह्म बादल है उसका भी कोई शरीर नहीं होता है नहीं होता ये दिखाई देता है बादल जो यही इसका शरीर होगा अब ये तो वायु भी स्पर्श करती है लेकिन वायु का कोई शरीर हाथ पैर नहीं दिखाई देते और बादलों का भी कोई शरीर नहीं होता है तो बादल तो बस धुआं है जैसा वाष्प है इसका हमारी तरह आंख नाक कान जैसा तो शरीर होता नहीं है विद्युत बिजली भी बिना शरीर के है और तन उसकी जो गरज है वो भी बिना शरीर के है बस ये स्वयं है लेकिन हम स्वयं आत्मा होते हुए भी हम इस शरीर में है ये अंतर है दोनों के अंदर अभी हम आत्मा अपने आप में होते हुए भी शरीर में है लेकिन ये वायु आदि तो जैसे हैं वैसे हैं बस इनका कोई अलग से शरीर नहीं है अशरीराणी एतानी ये सब चीजें और ऐसी ही जो चीजें हैं वो बिना शरीर के हैं जड़ है इनका क्या शरीर होना है तद यथा ऐतानी अमुष्मात आकाशात समुत्थाए परम ज्योति रूप संपत्त्य है रूपेण अभिनिष्पत्त्य तो ये जो है इस आकाश से उठ करके जहां पर है ये कहीं कही ना कहीं कुछ ना कुछ आकाश अवकाश है वहां से उठ करके फैल करके बढ़ करके परम ज्योति रूप संपत्ति है उस परम ज्योति को प्राप्त करके वो परम ज्योति का कुछ अर्थ सूर्य करते हैं और परमात्मा परक भी है कि परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप होते हुए स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति ये जो सारे के सारे हैं जो शरीर से रहित हैं शरीर नहीं है ये अपने रूप में है बस ये इस आकाश से उत्पन्न हो करके, यानी प्रकृति से उत्पन्न हो करके, प्रकृति का एक भाग आकाश है उससे उत्पन्न हो करके, और उसी परमात्मा की व्यवस्था में उस परमात्मा को प्राप्त होकर के स्वयं रूपेण अभिसंपत्तियां ये अपने अपने रूप में है वायु अपने रूप में है विद्युत अपने रूप में बादल अपने रूप में गर्जन अपने रूप में है इनका अपना जैसा रूप है वैसा ही है इसी तरह से एवम एशा संप्रसाद हो यह सम्प्रसाद है ये सम्प्रसाद मतलब ये आत्मा ये निर्मल जो सुख दुख राग द्वेश से ऊपर उठ गया है जितनी सीमा पे उठा जा सकता है वो अविवेक पूर्ण को हटा दिया है जिसने आमात शरीरात समुत्था है इस शरीर से ऊपर उठ के, अब शरीर से ऊपर उठ के दो तरह से होता है एक तो है कि शरीर को छोड़ करके मुक्ति में चला गया यह है शरीर आसमांत शरीर समुत्था और दूसरा है कि रह इसी शरीर में रह फिर भी इस शरीर से ऊपर उठ गया जैसे कि विधेय होते हैं, राजा विधेय जनक राजा जनक के लिए कहा जाता है ये शरीर में रहते हुए भी शरीर से रहते हैं ये भावना के स्तर पर दोनों तरह से देख सकते हैं तो एवं ऐसा एव सम्प्रसाद हो अस्मात् समुत्थाए परम ज्योति रूप सम्पत् स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्य अपने रूप में आ जाता है वो जब तक शरीर के साथ में है तो वो अपने रूप में नहीं आता है और शरीर से उठ चुका है ज्ञान के स्तर पर तो वो अपने रूप में स्थित हो जाता है अथवा मुक्ति में जाता है तब भी अपने रूप में हो जाता है परमात्मा को पा लेता है दोनों स्थितियों में इस पंक्ति को बार बार दिया जाता है वेदांत दर्शन के भाष्य के अंदर लोग इसको बार बार देते हैं मुक्ति को प्राप्ति के अस्मा अस संप्रसाद अस्मात शरीरत् समुत्थाया परम ज्योति रूप सम्पद परम ज्योति परमात्मा के लिए है स्वयं रूपेण अभी निष्पत्ति थे स उत्तम पुरुष ये उत्तम पुरुष है अब ये सब आत्मा की पुरुष की सबसे ऊंची अवस्था है इससे बढ़कर के कुछ नहीं है उत्तम है ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है सतत्र तत्र वो वहां पर घूमता है इधर उधर अब तत्र का मतलब दोनों तरह से लेंगे एक तत्र है मुक्ति में इस शरीर को छोड़ के जब नितान्त मुक्त हो गया है उस समय और एक है कि शरीर में रहता हुआ ही शरीर से ऊपर उठ गया है उस स्थिति में जीवन मुक्त हो गया है ये समाधि लगती है ज्यादा ज्यादा और नहीं तो जीवन मुक्त तो ले ही सकते हैं खूब अच्छी तरह से इन दोनों स्थितियों में लेकिन विचारनीय बातें आगे जो लिखी हुई हैं तो सत परी घूमता है इधर उधर जक्षत खाता हुआ कहा खाएगा मुक्ति में क्या खाएगा शरीर तो है ही नहीं प्रश्न उठ जाएगा ना घूम तो सकता है सत्या प्रकाश में लिखा है वह अव्याहत गति से गमन करता है समझते इच्छानुसार कामचार होता है उसका सब जगह घूमता है जक्षत खाता है क्रीड़न खेलता है खेलता हुआ रममाण आनंद लेता हुआ किनके साथ में स्त्री फेरवा या जाति भेरवा महिलाओं के साथ महिलाएं पुरुष की दृष्टि से देख सकती हैं यानों के साथ विभिन्न यान होते हैं उनके साथ में जाति भीवाह जो अपने सगे संबंधी होते हैं परिवार वाले होते हैं रिश्ते नाते रिश्तेदार होते हैं उनके साथ में अब ये मुक्ति की बात कैसी या तो मुक्ति का हम ये स्वरूप करें कि वहां ये सब चीजें होती हैं ये तो वो उस तरह के स्वर्ग हो गए जैसे लोग बताते हैं कई तरह के तो मुक्ति वाली बात तो नहीं है वहां ये कहां चीजें आएंगे? और अगर यू कहें कि जीवन मुक्त हो गया शरीर में ही है अभी शरीर में भी है लेकिन व्यवहार तो करेगा लोगों से अपने परिवार वालों से औरों से जहां पर वो जिनके साथ उठना बैठना उसको अच्छा लगता है वहां पर उस तो व्यवहार करेगा खाएगा पिएगा घूमेगा उस स्थिति उस में उसमें संगत लग रहा होगा मुक्ति में तो संगत लगी नहीं रहा होगा ये तो शरीर रहते हुए इस तरह से पहले अर्थ में देखते हैं तो ये करते हुए भी न उपजनम स्मरण इदम शरीरम उपजनम इदम शरीरम न स्मरण ये सब करता हुआ भी उपजन दुख का कारण जो ये शरीर है उसका स्मरण न करता हुआ ये इन सब के साथ में है खा रहा है पी रहा है आनंद ले रहा है लेकिन फिर भी शरीर का साधन का स्मरण नहीं कर रहा है शरीर के माध्यम से कर रहा वो आत्मा के स्तर पर काम कर रहा है सारा का सारा जो भी व्यवहार चल रहा है वो आत्मा के स्तर पर शरीर के माध्यम से मिलना जुलना बैठना बातचीत करना हो रहा है लेकिन वो कहां पर पहुंचा हुआ है आत्मा के स्तर पर पहुंचा हुआ है ये इन साधनों को न स्मरण स्मरण ना करता हुआ स यथा प्रयोग्य है आचरण युक्त तो जिस प्रकार से प्रयोग्य है मतलब जो जोड़ा जाता है यानी घोड़ा बैल आदि आचरण उस यान में रथ के अंदर जुड़ा हुआ रहता है युक्ता जुड़ा हुआ रहता है जैसे घोड़ा रथ में जुड़ा हुआ रहता है ऐसे एवं एवा अयम अस्मिन शरीरे प्राणो युक्त ऐसे ही इस शरीर में प्राण भी युक्त है प्राण मतलब यहां पर आत्मा जैसे रथ में घोड़ा जुड़ा हुआ रहता है ऐसे इस शरीर में ये आत्मा भी जुड़ा हुआ है तो आत्मा घोड़े की तरह से हो गया शरीर रथ की तरह से हो गया और आत्मा घोड़े की तरह से हो गया अब ये उपमा वो नहीं है एक तरफ है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीर रथमेव तो ऋतु इंद्रियाणी हयान हो घोड़े को वहां पर इंद्रियों के रूप में कहा आत्मा को कहा जा रहा है तो यहां दृष्टांत अलग है कि जैसे घोड़ा या बैल रथ को ले जाता है चलाने वाला होता है गति करवाने वाला होता है वैसे इस शरीर में कौन जुता हुआ है गति करने वाला कौन है आत्मा है आत्मा के कारण से होती है आत्मा चेतन तत्व है और वो ही उसी के होने पे ये सारी गतिविधियां हो रही हैं तो जैसे घोड़ा जुड़ा रहता है रथ के ऐसे ये प्राण इस शरीर में जुड़े हुए हैं अंदर विद्यमान है तो इस शरीर में जुता हुआ भी है इन सब व्यवहारों को करता हुआ भी वो शरीर का स्मरण नहीं करता एक जीवन मुक्त के लिए स्थिति लेकिन इस सबका प्रयोग तो मुक्ति परक अर्थ में किया जाता है और मुक्ति में कैसे करेंगे यह अपने भाई बंधुओं के साथ में है तो उसका एक तरीका है कि इसमें एक एव शब्द जोड़ देते हैं। मतलब उनकी तरह से तो ऐसा संप्रसाद उस ये संप्रसाद आत्मा उस ज्योति को प्राप्त करके अपने रूप में हो जाता है ये उत्तम पुरुष है और वह परिये इधर उधर घूमता है कैसे प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के जैसे कि इस दुनिया के अंदर खत खता घूमता था उस समय जैसा खुश होता था। नहीं तो ये होता है ना मुक्ति में फिर कैसा लगेगा अब उसको उदाहरण देना है तो लोक का ही देना होगा लोक में जिन चीजों में सुख लेता था वो आनंदित होता था अच्छा लगता था उसको उसका उदाहरण दिया जा रहा है अर्थात तो वह सुखद स्थिति में है इसको बताने के लिए अब मुक्ति की स्तर की बात कर रहा हूं और ये जो सारे उदाहरण है उसको एवं लगा लेंगे उसकी तरह से वो घूमता है कैसे जक्षत क्रीड़न रम जाति लेकिन ना उपजनम इदम शरीरम लेकिन वहां सब ये सुख तो ले रहा है ये सुख मतलब इन जैसे सुख जैसे इन सब चीजों में वो यहां आनंदित होता था प्रसन्न होता था संतुष्ट होता था ऐसे वहां भी आनंद से युक्त है सुखी है दुख नहीं है उसको और विशेषता क्या है इस शरीर के रहते रहते जो दुख प्राप्त होता था जो पीछे कहा था अप्रिय की अपहति नहीं होती है तो इस उपजन को दुखदायक इस शरीर का स्मरण नहीं करता है नहीं, शरीर होता ही नहीं है उसका वहाँ पर, तो दुख से तो छूट गया लेकिन सुख हमारे वहां पर हैं, वो कई गुना अधिक है वो तो उपनिषदों में आता ही है लेकिन समझाने के लिए कि जिस तरह से यहां पर हमें सुख और आनंद की स्थिति बीच बीच में बनती है ऐसे वहां पर भी वो सुख लगातार बना हुआ रहता है लेकिन शरीर से संबंधित दुख नहीं रहता है तो ये उदाहरण मुक्ति में कैसे घटेंगे जब हम इसको उपमा की तरह कहेंगे जैसे ये इसकी तरह से ऐसे मतलब इसकी तरह से हम लोग में भी इव को ना लगा करके भी उस जैसा है सीधा कह देते हैं ये वो है तो वो है मतलब उस जैसा है यह आता है क्योंकि वह घट नहीं रहा है वैसा तो वहां घट ही नहीं सकता इसलिए इव को लेते हुए यह संगत लगेगा आगे यत्र यत्रत आकाशम अनुविषणम चक्षुः ये जो आकाश है जिसमें कि ये चक्षु फैला हुआ है अनुशक्त है लगा हुआ है आंखें सब तरफ देखती हैं उस तरह से सच्चुष पुरुषो दर्शना है चक्षु ये जो सब आकाश और इंद्रियां हैं मतलब प्रकृति है और इंद्रियां हैं तो सचु सब पुरुष चाक्षुष है चाक्षु शह, वो पुरुष चक्षु से संबंधित है चक्षु वाला है और दर्शनाएं चक्षु और चक्षु उसके देखने के लिए है ये भेद बताया जा रहा है प्रकृति पुरुष में अथा योवेदा जो इसमें जानता है इदम जिग्रहणी स आत्मा जो ये जानता है कि मैं ये जो मैं ये जो इच्छा है जिसकी स आत्मा वो है आत्मा गंधा है ये घ्रहाण तो गंध के लिए है उसकी गंध के लिए उसको पूर्ति कराने के लिए है ये भेद दर्शन किया जा रहा है अथ यो वेद इदम अभिव्याहाराणी थी कि मैं ये बोलूं ये इच्छा हुई जो ये इच्छा करता है कि मैं ये बोलूं स आत्मा उसे आत्मा कहते हैं बात लेकिन बोलने के ये जो वाणी है ये तो बोलने के लिए है ये कर्मेंद्रिय कहा गया अथा यो वेद इदम श्रणवाणी थी स आत्मा जो ये सोचता है इच्छा करता है कि मैं सुनू वो आत्मा है और श्रवणा है श्रोत्र तो सुनने के लिए है आगे इसी शैली में कहा अथा यो वेद इधम मनवानी इति सा आत्मा जो ये सोचता है कि मैं ये मनन करूं वो आत्मा है मनो अस्वम चक्षु और मन उसके दिव्य चक्षु हैं चक्षु हैं लेकिन दिव्य चक्षु हैं बाहर के चक्षु इसी तरह से सभी इंद्रियों की दृष्टि से सारे दिव्य गंध दिव्य रस दिव्य स्पर्श इत्यादि की जो चर्चाएं आती हैं विशिष्ट चक्षु तो है वो भी वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों है मन के माध्यम से दोनों चीजें हो सकती हैं दिव्य चक्षु है उसका सवा एश ऐतें देवे चक्षुषा मनसा एतान कामान पश्यन रमते तो वो इस दिव्य चक्षु से मन से इन कामों को देखता हुआ उसमें रमण करता है कौन वो आत्मा इंद्रियों से नहीं इंद्रियां तो बाहर के साधन है सूचना मात्र के हैं ये जो आनंद लेता है रमण करता है ये मन से करता है मन ही सुख और दुख का साधन इंद्रिय है ज्ञान इंद्रिया नहीं आगे ता एते ब्रह्म लोके तो ये सब जो ये ब्रह्मलोक में है तम वह एक देवा आत्मानम उपासते उस ब्रह्म को एते देवा ये देव ते देवा ये जो ब्रह्मलोक में है ये देव श्रेष्ठ लोक उस उपासते उस आत्मा की उपासना करते हैं ये आत्मा का मतलब है परमात्मा क्योंकि ब्रह्मलोक की बात आ गई ब्रह्मलोक में उस आत्मा की उपासना करते हैं परमात्मा की उपासना करते हैं उसके सन्निधि में रहते हैं तस्मात्म सर्वे चलो का आत्ता इसलिए इस कारण से उनके सारे लोग प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि वो ब्रह्म की उपासना करते हैं क्योंकि वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं तो ब्रह्म के अधीन तो सारे लोग हैं तो इसके इनके भी अधीन सारे लोग हो जाते हैं इनकी यही तो इच्छा थी कि हमें सब लोगों की प्राप्ति हो जाए तो दुनिया में रहते हुए तो सब लोगों की प्राप्ति होती नहीं है इन सब लोगों का जो अधिष्ठाता है स्वामी है उसको प्राप्त कर लिया तो उसके सारे लोग भी उसको प्राप्त हो गए इसके लिए तस्मा तेषाम सर्वेच्च लोका था सर्वेच कामान सर्वाश्च लोकान आपनौती सारे काम उसको मिल जाते हैं कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं सारे लोगों को प्राप्त कर लेता है सर्वाश्च कामान आपनौती सारे उसको प्राप्त हो जाता है वो प्राप्त कर लेते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं और ये प्राप्त कर लेता है दो तरह से भाषाएं देखो तस्मात तेसाम सर्वे च लोका हा हा, सब लोग उसको प्राप्त हो जाते हैं आपता लोग प्राप्त हो जाते हैं और सर्वे च और सारे काम उसको प्राप्त हो जाते हैं और सर्वांश लोकान आपनोती ये सब लोगों को प्राप्त कर लेता है वो प्राप्त हो जाते हैं ये प्राप्त कर लेता है दो अलग अलग चीजें हैं दोनों तरह से है प्राप्त तो है भोजन उपलब्ध तो है लेकिन वह प्राप्त नहीं कर सकता यानी खा नहीं सकता वो प्राप्त होते हैं और ये प्राप्त कर लेता है इसकी सामर्थ्य दो तरह से भाषाएं सर्वाश्च कामान सब कामों को आपनोति प्राप्त कर लेता है आपता और आपनोति। आगे कौन कर लेता है यस्तम आत्मा अनुविद्य विजान जो उस आत्मा को जान करके जान लेता है खोज करके अन्वेषण करके जान लेता है ये अपने आत्मा को जानता है फिर उसको जानता है इतिहा प्रजापति रुवाच प्रजापति रुवाच प्रजापति ने ये अपनी बात अंतिम उपदेश दिया उसको 100 वर्ष के 101 वर्ष के बाद अब जो ये सब जान लेता है उसके मन में क्या बात होती है तो आगे कहा खंड श्याम प्रपथ बोले मैं श्याम से श्याम मतलब काला विकृष्ट योनियों से शबलम थोड़ी सो अच्छी जो है चितकबरी मनोरंजक जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगी चीजें हैं अच्छा लगता है उसको प्राप्त होता हूं तो तमोगुण से रजोगुण को प्राप्त होता हूँ बिल्कुल निकृष्ट दुखदायी स्थितियों से थोड़े अच्छी स्थिति में प्राप्त होता हूँ जहाँ तरह तरह के रंग हैं जीवन रंगों से भरा होना चाहिए ना विविध रंगों से भरा हुआ होता है तो जीवन अच्छा लगता है लोगों को तो बोले उसको भी प्राप्त कर लेता हूँ और फिर शबला श्याम प्रपद्य उस रंगीन जीवनों से फिर तमोगुण स्थितियों में भी आता हूँ एक ही जीवन में हो जाता है जीवन बड़ा रंगीन लगने लगता है रंग बिरंगा और फिर एकदम काले में अंधेरे में भी आ जाता है तो अश्व इव रोमाणी विधु पापम जैसे घोड़ा अपने रोहों को कपकपा देता है हिनहीन आता है जब बालों को झाड़ देता है धूल वूल निकल जाती है ऐसे ऐसे पाप को हटा करके क्योंकि उसने ये दर्शन कर लिया कि मैं शाम से शबल और शबल से शाम इसी में चक्कर लगा रहा हूं और इसका कारण है मेरे पाप मेरी अविद्या तब तो इसको हटाना है मेरे को तो घोड़ा कितनी देर लगाता है उसको हटाने में बालों को झाड़ने में थोड़ी सी देर में कर देता है तो तो ऐसे बिल्कुल झड़ जाते हैं वो जो कि उसी में जुड़े हुए थे उसके लिए भारी हो रहे थे उसने झाड़ दिया तो झड़ जाएंगे वो कि पाप सारे हट जाएंगे हमारे से हम हटा सकते हैं उसको तो तो आसानी से हट जाएंगे एक उदाहरण दूसरा कहा चंद्र ही वो राहू और जैसे चंद्रमा राहू के मुख से छुट जाता है राहु पकड़ लेता है ना उसको चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है राहू के तो राहु पृथ्वी को ले लेते हैं भाई पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है तो चंद्रमा का निकल लेता है और वो अंधेरे में चला जाता है तो जैसे वो उससे छूट करके निकल जाता है ऐसे जैसे कि राहु के मुख से निकल के आ गया वो चंद्रमा ऐसा उसको योगी को लगता है साधक को लगता है दूतवा शरीर अपने शरीर को कपा करके अक्रितम कृतम आत्मा कुछ न करते हुए भी उस जैसे सब कुछ कर लिया है उसने ऐसा लगता है दुनिया की और कुछ चीजें नहीं की उसने बड़ी बड़ी चीजें नहीं की लेकिन फिर भी कृतात्मा है जैसे कि सब कुछ कर लिया उसने अंदर से ऐसा कर लिया उसने ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लूंगा अभिसंभवामी थी ब्रह्मलोक में हो जाऊंगा ब्रह्म को मैं प्राप्त कर लूंगा ऊंची स्थिति कही आगे समापन की तरफ ले रहे हैं आकोशो नाम नाम रूप निर्वहिता ये जो आकाश नाम की चीज है यही नाम और रूप का निर्वाह करता है अब ये आकाश मतलब परमात्मा है ये परमात्मा ही समस्त नाम और रूपों को बनाता है ते यद अंतरा और इसके नाम और रूप के अंदर जो भी कुछ है ये जो हमें नाम और रूप दिखाई देता है वो ब्रह्म है तद अमृतम वह अमृत है स आत्मा वह आत्मा है परमात्मा प्रजापति समम प्रपत्ति मैं उस प्रजापति की सभा में घर में प्रवेश कर जाऊं प्राप्त कर लू यशो अहम भवामी मैं यशरूप हो जाऊं ब्राह्मणा यश ब्राह्मणों का यश राज्याम यश है का यश और विषाम यश वैश्यों का यश ये जो सब जो जो भी अच्छे कार्य करते हैं वो अहम अनुप्रापति मैं उसको प्राप्त कर लू सह अहम यशाम यश मैं यशों का भी यश हो जाऊं यशों यशस्वियों में भी यशस्वी हो जाऊं श्वेतम अदत्कम अदत् कम, अदद कम मैं श्वेत से सफेद से पीलेपन से और अदत् जो बिना दांत वाला है बिना दांत वाला होते हुए भी कम मैं उसको खाने वाला हो जाऊं बिना दांत वाला हुआ हो भी भी होने खाने हो जाऊ जैसे कि ये शरीर होते हुए हम विभिन्न भोगों को भोगते हैं तो ये शरीर एक तरह से दांत है साधन है दंत साधन का है तो इस शरीर के ना रहते हुए भी मैं उस समस्त आनंद का लेने वाला बन जाऊं अभी तो यही प्रतीत होता है बिना शरीर के हम सुख नहीं ले सकते मैं बिना इसके भी उसको प्राप्त करने वाला हो जाऊ लिंदु अभिगाम लिंदु अभिगाम मैं इन विभिन्न शरीरों के अंदर ना जाऊं इन शरीरों के अंदर ना जाऊं इससे बचा जाऊं तथ ही ब्रह्मा प्रजापते उचा तो ये जो कथा थी इसमें तो बोले ब्रह्मा ने प्रजापति को बताया था और प्रजापतिर्मन वे प्रजापति ने मनु को बताया मनु प्रजाभ्य मनु ने अन्य प्रजाओं को बताया आचार्य कुलाद वेदम अधित्य तो ऐसे जो प्रजाएं हैं वो आचार्य के कुल से वेद को पढ़ करके यथा गुरुः गुरो कर्मातिशेषण अभी समावृत्य जैसा कि विधान है वो गुरु का आचार्य का कुल का वहां पर कर्मातिशेषण समस्त कर्मों को करता हुआ कुछ छोड़ना छोड़ता हुआ अभी समावृत्य कुटुंबे अपने घर में वापस लौट करके आता है और शुचौ देशे शुद्ध स्थान में स्वाध्यायम अधीयन स्वाध्याय को करता हुआ वेदादि शास्त्रों को पढ़ता हुआ मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ धार्मिकानदधत्त धार्मिकों को बनाता है अन्यों को भी धार्मिक बना देता है और आत्मनी सर्वेंद्रिया प्रतिष्ठाप्य, तो ये खुद तो सीख करके आया है, अब दूसरों को भी सिखाता है ये परोपका कार्य परोपकार का कार्य भी वो करेगा ये आध्यात्मिक व्यक्ति तो अपने को आत्मनी सर्वेंद्रिया प्रतिष्ठा अपने अंदर सब इंद्रियों को समावेशित करके यानी संयमित करके प्रत्याहार करके अहिंसन सर्वभूतानी और सब प्राणियों की हिंसा ना करता हुआ किसी की भी नहीं हिंसा ना करता हुआ लेकिन किनको अन्यत्र तीर्थे पे तीर्थों को छोड़ करके तीर्थ यानी जो वेदादि शास्त्र हैं उसमें जो हिंसा बताई गई है उनको छोड़ करके जो दुष्टों को नष्ट करना है वहां अहिंसा नहीं चलेगी अहिंसा का पालन कर रहा है सब प्राणियों के प्रति लेकिन अन्यत्र तीर्थ पे तीर्थों में तो हिंसा करेगा ही वो एक अहिंसा का वो योगदर्शन में आता है जाति देश काल समय आवाना छिन्नना सार्वभौम महाव्रत के रूप में तो कोई व्रत ले लेता है कि मैं तीर्थ में हिंसा नहीं करूंगा तीर्थ स्थल होते हैं ना बोले मैं मंगलवार को मांस नहीं खाऊंगा इत्यादि वो करते हैं तीर्थ में नहीं वैसे खाएंगे तीर्थ स्थल में नहीं खाएंगे कई जगह प्रतिबंध भी लगा देते हैं मांस का लेकिन यहां उल्टी बात कही जा रही है कि सब प्राणियों के प्रति अहिंसा करूंगा लेकिन तीर्थ को छोड़ करके इसका मतलब क्या होगा तीर्थ में तो हिंसा करूंगा बाकी जगह हिंसा नहीं करूंगा अभी कैसी विचित्र बात है उल्टी इसका मतलब है कि वेद में जो हिंसा कही गई है हिंसा मतलब दुष्टों को मारने की जो बात कही है जिसको सामान्यतः तो अन्यायपूर्वक किसी को दुख नहीं दूंगा अन्यायपूर्वक हिंसा नहीं करूंगा यही तात्पर्य हिंसा, हिंसा का सच्चा स्वरूप बताए सखम पर इस प्रकार से हुआ जीवन जीता हुआ यावत आयुषम ब्रह्मलोकम अभि संपत्ति जितनी आयु है उतने समय तक के लिए ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मलोक की भी आयु है, उसका भी समय है निश्चित समय है ये जो एक बार, बार बार बात आती है ना कि वो लौट के नहीं आता है लौट के नहीं आता है हमेशा के लिए रह जाता है तो देखिए आगे कहा न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते वापिस लौट के नहीं आता है लेकिन वापस लौट के कब तक नहीं आता है यावद आयुषम जब तक वो आयु है मुक्ति का काल है उसमें लौट करके नहीं आता है अब नच पुनरावर्तते नच पुनरावर्तते, पुनरावर्तते सब जगह जो लिखा हुआ रहता है उसी को लेके कहते हैं कि मुक्ति से तो लौट के ही नहीं आता है वहीं चला जाता है हम मुक्ति तो नित्य होती है कभी यावद आयुषम उसकी जो निर्धारित सीमा है जो योग्यता है वहीं तक ही तो घटाएंगे मुक्ति के काल के बीच में नहीं आता है कई लोग कह देते हैं कि मुक्ति से लौट के आ जाती है आत्मा और महापुरुष मुक्ति से बीच में से लौटी हुई है आत्मा मुक्ति से कोई नहीं लौटता उस काल के बीच में ना आ सकता है ना कोई उसका हस्तक्षेप मुक्ति के काल को पूरा करके ही आएगा जितने महापुरुष हैं वो यही बंधन में चलते चलते इतने अपने को श्रेष्ठ बना लेते हैं हमें लगता है जैसे ये मुक्ति से लौटे हुए मुक्ति से नहीं लौटते मुक्ति से तो लौट ही नहीं सकता तो यावद आयुषम ब्रह्म लोकम एक विशेष महत्वपूर्ण बात है सब जगह नहीं मिलता है या वाय आयुषे नच पुनरावर्तते नच पुनरावर्तते ये सारे वचन मिलते हैं तो मुक्ति के काल में लौट करके नहीं आता है। ये इसकी संगति है वैसे भी यही संगति लगाते हैं और यहां तो वचन भी हमारे को प्राप्त हो रहा है तो ये छंद हो गए उपनिषद समाप्त हो गया मुक्ति तक पहुंचा दिया कितनी परिचर्चा ब्रह्म की और ये सब इंद्र की बात हो गई अब मूल बात वही है कि अनुविद्य भी जान आती पहले अन्वेषण करता है और फिर जानता है जो बुद्धि का दखल बार बार दे दे करके भय पैदा करेगा वो मुक्ति में जाएगा जो शांत हो गया वो सो शांत हो वो शांति होता रहेगा शांत हो जाते हैं ना मृत्यु शांत हो गए तो जन्म मरण चलता रहेगा जो शांत हो गया वो तो शांति होता रहेगा बस फिर जो भय देखेगा इसमें दुख देखेगा असंतोष देखेगा वो अगली सीमा पे जाएगा अंत में वो शांत होगा वो अंतिम चीज है जब सही जगह पहुंचेगा जो पहले ही शांत हो गया तो बस वो तो शांति होता रहेगा वो शांति शांति होती रहती है बहुत शीघ्रता से थोड़ा सा हुआ शांति थोड़ा सा हुआ शांति आगे तो वो बढ़ेगा जो शांति में भी अशांति देखने लगे समाधान में भी प्रश्नों उठाए और फिर अपने को निखारता निखारता ऊपर जाए तो जो खोज करेगा जो बुद्धि का प्रयोग करेगा वो इस आत्मा को ठीक तरह से जान सकता है नहीं तो तथा कथित शांति के अंदर रहता हुआ जीवन चलाता रहेगा तो यही समाप्त करते